पंच ब्रह्मोपनिषद ईशानम परम विद्या बुद्धिसाक्षिण आकाशात्मक अव्यक्त ओंकार स्वरभूषद शांत शाततीत स्कारादी स्वराध्यक्षकाशम अय विग्रह पंच पंचब्र्मात्मक बृहत पंचब्रह्मोपसंहार स्वात्म संस्थित स्वयं वैभवान्वान्त स्वात्म स्थित पंचब्रह्मात्मकाती तो भाषते आदावन्ते च चध्ये च भासते, भासते हेतुना ईशान को परमात्म तत्व के रूप में प्रेरणा प्रदान करने वाला जानना चाहिए वे बुद्धि के साक्षी रूप आकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अव्यक्त एवं ओंकार के स्वर से ध्वनि से विभूषित हैं वे समस्त देवों के स्वरूप वाले शांत शांति से भी परे अर्थात अत्यंत शांति से संपन्न स्वरों से परे अर्थात स्वरों से जिनका ज्ञान संभव नहीं आकार आदि स्वरों के जो अधिष्ठाता स्वरूप हैं तथा जो आकाश में अर्थात व्यापक शरीर से युक्त हैं वे सृष्टि आदि पांच अर्थात सृष्टि स्थिति ध्वंस विधान और अनुग्रह कृत्यों के नियंता एवं सर्वव्यापक स्वराट विराट पंच ब्रह्म स्वरूप हैं वे अर्थात ईशान पंच ब्रह्म का उपसंहार निर्माण करके अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर अपनी माया के वैभव प्रभाव से सबका संहार करके अपने ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं वे अर्थात ईशान पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हैं और आदि मध्य एवं अंत में भी किसी अन्य कारण को भाषित नहीं होते वरन वह स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं स्वयंभू है मोहिता संभोर सर्व कारन माया मोहिता शंभोमहादेव जगद्गु न जानन्ति जानतीसुरा सर्व कारण न सदृशे ठतिपम से परापरम पुरश्वतेत्र प्रवलये तद्रह्माद तद्रह्मास्मी पर भगवान मोहित देवगण संपूर्ण जगत के गुरु एवं समस्त कारणों के कारण उन देवाधिदेव महादेव को नहीं जानते संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाले उन पर विराट पुरुष का रूप सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता जिसके द्वारा यह विश्व प्रकाशित होता है जिसमें विलय को प्राप्त होता है ऐसा वह परम अविनाशी ब्रह्म शांत स्वरूप है वही अद्वितीय परमपस्वरूप में स्वयं पंच ब्रह्म विद्या सद्यो जातापूर्वक देश्यजच्च पंच ब्र्मात्मक स्वयं पंच था वर्तमान तम ब्रह्मकार्य मृति स्मृत ब्रह्मकार्य मृति ज्ञावा ईशानम प्रतिपद्य पंचब्रह्मात्मक स्वात्म प्रविलाप्य सोहमस्मित जानी, तो जानी आदिवान् ब्रह्म भवे यद्य सो न संशय सद्योजात आदि यही पंचब्रह्म हैं इस चराचर जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा सुनाई पड़ रहा है वह सभी कुछ पंच ब्रह्मात्मक ही है पांच रूपों में प्रतिष्ठित वह सद्योजात ब्रह्म कार्य कहा गया है इस ब्रह्म कार्य को जान सक करके ईशान को प्राप्त किया जाता है यदि विद्वान मनुष्य उन पंच ब्रह्मात्मक को अपनी आत्मा में विलीन करके अर्थात मानकर, कर सोहम तो अस्मी अर्थात मैं वही पंच ब्रह्म हूँ स्वयं तो उन्हीं का रूप हूँ इस प्रकार समझे तो वह ब्रह्मा मृत का रसा स्वादन करने वाला हो जाता है अतः इस प्रकार से जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है nope पंचाक्षरमय शंभ पर ब्रह्मस्वरूपिण नकारादीयकारा ज्ञावा पंचाक्षर जपेत सर्व पंचात्मक विद्या पंच ब्र्मात्मत पंचब्रह्मात्मक विद्याते भक्तिभा ता पंचात्मकता में च्य भाषते पंचधा पंचाक्षर में उस परम ब्रह्मस्वरूप भगवान शंभु को जान कर के प्रारंभ में नकार और अंत में जकार है जिसके ऐसे पंचाक्षर मंत्र नम शिवाय को जपना चाहिए समस्त वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूप में जानकर तर्वत पंच ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करना चाहिए जो भी व्यक्ति भक्तिभावनापूर्वक पंच ब्रह्मात्मक विद्या को पढ़ता है वह स्वयं ही पंच ब्रह्म का साकार रूप होकर पंच ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर लेता है एवं उक्ता महादेव गाड़वस् महात्मन कृपा चकार तत्र स्वान्तरधीम गयम इस प्रकार इस ज्ञान को महादेव जी गालो मुनि को कृपा कृपापूर्वक बताते हुए वही आत्मलीन हो गए यवणमात्रेना श्रुतमे श्रुत भवे अमत चमत ज्ञात च चकल एक पिंडेन मृत्ति का गौतम विज्ञात अण्व सर्व मृतभिंडम कार्यक्रम हे सकल जिसके मात्र से ही अश्रुत अर्थ अनसुना श्रुत अर्थ ज्ञात हो जाता है जाना हुआ न जाना हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जिन सिद्धांतों का ज्ञान न हो वे सभी स्वयं ही ज्ञात हो जाते हैं हे गौतम जिस प्रकार से मिट्टी के एक ही पिंड से अभिन्न समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है ऐसे ही पंच ब्रह्म के ज्ञान द्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है एक एन लोह लोहमणिना सर्व लोहमता व्यज्ञात साथक तदिं स्वभावत कारण भिन्न रूपेण कार्य कारण में जिस प्रकार एक लोह लोहमणि के द्वारा समस्त लोहत तत्व हो जाते हैं उसी प्रकार नाखून को काटने की छुरी से सभी लोहे के बने अस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो जाती है वह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक जितनी भी वस्तुएं होंगी वे सभी तदनरूप होंगी क्योंकि कारण से अभिन्न जो भी कार्य है वह कारण रूप ही होता है तद्रूपेण सदा सत्यम भेदो नोक्तिर्मृषा खलु तथ्य कारणमे एक न भिन्नमोभत्मक भेद सर्व धर्मातेर निरूपण धर्मा देर अनूपणा अतच कारण निवाद अत्र कारणम अद्वैतम शुद्ध यदि किसी भी वस्तु को कार्य को तद्रूप अर्थात कारण के अनुरूप मान लिया जाए तो वह सदा है जब उसे भिन्न तद्रूप से भिन्न कहेंगे तो वह मिथ्या कथन होगा क्योंकि सभी कार्यों का कारण तो एक ही है वह न तो भिन्न है और नहीं ही उभयात्मक है यह जो सभी जगहों पर भेद की प्रतीति होती है उसका कारण धर्म के निरूपण का अभाव ही है अतः कारण तो वस्तुता एक ही है वह दूसरा भिन्न नहीं है इसलिए इस चराचर विश्व का कारण शुद्ध चैतन्य रूप अद्वैत ही है अस्मिन ब्रह्मपुरहरम जतिदमु पुनरी कम चन्मध्य आकाशोदहत स शिव सचिदानंद सोन्वेष्टभ्यो मुख्य अयम हृदय स्थित साक्षिसर्वेशा अविशेषतःना प्रोक्त शिव संसार मोचक हे मुदे इस अविनाशी ब्रह्म के आश्रय स्थल शरीर में जो दहर नामक निवास स्थल अर्थात हृदय में है जिसे पुंडरीक अर्थात कमल भी कहते हैं उसी में दहरा काश स्थित है उसी में ही मोक्ष के इच्छुक साधकों को सचित एवं आनंद स्वरूप उस शिव को ढूंढना चाहिए यह शिव सदैव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है एवं निर्विशेष अर्थात सामान्य दृष्टि से सभी का साक्षीभूत है इस कारण से हृदय को शिव स्वरूप कहकर इस अर्थात हृदय को ही संसार का मोचक अर्थात संसार से मुक्त करने वाला कहा गया है ओम सहनावतु सहनौ भुन तवीर कर्वावहै तेजस्वीधिस्तमह ओ ओम शांति शांति शांति हरि ओम इति पंच ब्रह्मोपनिषत्समा